ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्तोत्ररत्नावली विनयस्तोत्राणि प्रथमं मङ्गलं सजयति सन्धूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिवतमसाम् राशियतिन उन गज वेवदेव की जय हो जिनके चरण कमल का स्मरण संपूर्ण विघ्न समूह को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार राशि को सुमुख से कपिलो कपिलोह गज कर्ण कह लंबोदर से घटो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षचंद्रो गजानन नामानि ना पठे सुनुियादी विद्यारंभे विवाहे च चवेशे निर्गमितता संग्रा सकटे चनस न जायते जो पुरुष विद्यारंभ विवाह गृह प्रवेश निर्गमन घर से बाहर जाने संग्राम अथवा संकट के समय सुमुख एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर, विकट दिघ्ननाशन विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र और गजानन इन बारह नामों का पाठ या श्रवण भी करता है उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता शुक्ल आम्बरधरम देव श्रीवर्णम चतुर्भुजम सर्व जो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं चंद्रमा के समान जिनका वर्ण है तथा जो प्रसन्न वदन है उन देवदेव -देव, चतुर्भुज भगवान विष्णु का सब विघ्नों के निवृत्ति के लिए ध्यान करना चाहिए व्यासम वशिष्ट नक्ति पौतम कलम परासरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपूणितिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनि दये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्माद्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः जो वशिष्ठ जी के नाती, अर्थात पपौत्र शक्ति के पौत्र परासर जी के पुत्र तथा सुखदेव जी के पिता हैं उन निष्पाप तपोनिधि व्यास जी की मैं वंदना करता हूँ विष्णुरूप व्यास अथवा व्यास रूप श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ वशिष्ठ वंशज ब्रह्मनिधि श्री व्यास जी को बारम्बार नमस्कार है भगवान वेद जी बिना चार मुख के ब्रह्मा हैं दो भुज वाले दूसरे विष्णु हैं और ललाट लोचन अर्थात तीसरे नेत्र से रही साथ महादेव जी है यति मंगलम संपूर्ण